भागवत महापुराण ज्योतिस्कंध अथ सप्तमोध्याय भगवान लीला लीलावतारों की कथा ब्रह्मोवाच योद्यत चितलोद्धरणा बिव्रत कौतनु शकयी मन अंतर्महारणमुरागतमादिद्यम त्रष्टयाद्रीमिव बज्रधरो दर ब्रह्मा जी कहते हैं अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञ में वराह शरीर ग्रहण किया था आदि दैत्य हिरण्यक्ष जल के अंदर ही लड़ने के लिए उनके सामने आया और इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट डाले थे वैसे ही वराह भगवान ने अपने दाढ़ों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जा रजनयंथ मानस यज्ञ आकुति सोनूर मना मरान दक्षिणाया मनुना फिर उन्हें प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया उस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से सुय नाम के देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोगों के बड़े बड़े संकट हर लिए इसी से मनु ने उन्हें हरि के नाम से पुकारा जे चम गृह द्विजदेवहुत्यारात्म गतिम सहाजात्म समलम गुण संग अस्थोय कपिल प्रपेदे नारद करदम प्रजापति के घर देवहूति के गर्भ से नौ बहनों के साथ भगवान ने कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया उन्होंने अपनी माता को उस आत्मज्ञान का उपदेश किया जिससे वे इसी जन्म में अपने हृदय के संपूर्ण मल तीनों गुणों की आसक्ति का सारा कीचड़ धोकर कपिल भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गई अत्रेरपत्यम अभिकाक्षत आह तुष्टो तो दत् मयाह मि यदान सदत्त यदपंकज पराग पवित्र देहा योगिपुर भयम भय महर्षि अत्रि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे एक दिन कहा कि मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया इसे से अवतार लेने पर भगवान का नाम दत्त अर्थात दत्तात्रेय पड़ा उनके चरण कमलों के पराग से अपने शरीर को पवित्र करके राजा जदु और सहस्रार्जुन आदि ने योग की भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्धियां प्राप्त की तप्तम तपो विविध लोक जया मे आदोना चतुत क्षता नारद सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विविध लोकों को रचने की इच्छा से तपस्या की मेरे उस अखंड तप से प्रसन्न होकर उन्होंने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया इस अवतार में उन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान का ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश किया जिससे उन लोगों ने तत्काल परम तत्व का अपने हृदय में कर लिया। साक्षात् जनिष्ठ मूर्त्याणतप प्रभाव दृष्टवात्मो भगवतो निर्मावलोपम देव्यस्वन प्रतना घट तुम धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मृत्यु के गर्भ से वे नर नारायण के रूप में प्रकट हुए उनकी तपस्या का प्रभाव उन्हीं के जैसा है इंद्र की भेजे हुई काम काम की सेना अफसराए उनके सामने जाते ही अपना स्वभाव खो बैठी वे अपने हाव भाव से उन आत्मस्वरूप भगवान की तपस्या में विघ्न नहीं डाल सकी काम दहंत कृतो नन रोष दृष्ट्यात दहंत यदंतरम प्रविशन विभेति काम कथम नो पुनर मन नारद शंकर आदि महान भाव अपने रोष भरी दृष्टि से कामदेव को जला देते हैं परंतु अपने आप को जलाने वाले असह्य क्रोध को वे नहीं जला पाते वही क्रोध नरनारायण के निर्मल हृदय में प्रवेश करने के पहले ही डर के मारे काप जाता है फिर भला उनके हृदय में काम का प्रवेश तो हो ही कैसे सकता है विध सपत्न्योदित पत्रे भीरंतिर राग्यों बालों सन्नोपगत तपसे तस्मा अराध ध्रुवगतिम गृणते प्रसन्नो दिव्या सुवंती मुनो यद पर अपने पिता राजा उत्तान पद के पास बैठे हुए पांच वर्ष के बालक ध्रुव को उनकी सौतेली माता सुरुजी ने अपने वचन बाणों से भेद दिया था इतने छोटी अवस्था होने पर भी वे उस ग्लानि से तपस्या करने के लिए वन में चले गए उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव द्रू को ध्रुव का वरदान दिया आज भी ध्रुव के ऊपर नीचे प्रदक्षिणा करते हुए दिव्य महर्षिगण उनकी करते रहते हैं जगति पुत्र पदम चले दुग्धा वसून वसुधा सकला लिये भेन का ऐश्वर्य और पौरुष ब्राह्मणों के हूंकार रूपी बद्र से जलकर भस्म हो गया वह नरक में गिरने लगा ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने उसके शरीर मंथन से पृथ्वी के रूप में अवतार धारण कर उसे नरकों से उबारा और इस प्रकार पुत्र शब्द को चरितार्थ किया इसे अवतार में पृथ्वी को गाय बनाकर उन्होंने अपने जगत के लिए समस्त औषधियों का दोहन किया पुत्र शब्द का अर्थ ही है पूत नामक नरक से रक्षा करने वाला नाभे महंस्यम ऋषय परमाती स्वस्थ प्रकाश प्रशांत कर्ण परिमुक्त संग राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभदेव के रूप में जन्म लिया इस अवतार में समस्त समस्तियों से रहित रहकर अपने इंद्रियों और मन को अत्यंत शांत करके एवं अपने स्वरूप में स्थित होकर समदर्शी के रूप में उन्होंने जड़ों की भांति योगचर्या का आचरण किया इस स्थिति को महर्षि लोग परमहंस पद अथवा चर्या कहते हैं सत्य ममास भगवान है साक्षात यज्ञपुरुष तपनीय वर्ण छंदोमयो मुखमयो खिलदेवतात्मा वाचो इसके बाद प्रेम उन्हीं यज्ञपुरुष ने मेरे यज्ञ में स्वर्ण के समान कांति वाले हय ग्रीव के रूप में अवतार ग्रहण किया भगवान का वह विग्रह वेद में यज्ञ में और सर्व देव में है उन्हीं की नासिका से श्वास के रूप में वेद वाणी प्रकट हुई मस्यो छोड़ी निखिल जीव निकाय मनोपलब्धिलीव निखायत विसंसिताले मुखान बे आदाय हवेद मार्गान चाक्षुष मर्वंतर के अंत में भावी मनु सत्यव्रत ने मत्स्य मत्स्य रूप में भगवान को प्राप्त किया था उस समय पृथ्वी रूप नौका के आश्रय होने के कारण वे ही समस्त जीवों के आश्रय बने प्रलय के उस भयंकर जल में मेरे मुख से गिरे हुए वेदों को लेकर वे उसी में विहार करते रहे क्षीरो नव योतपानताम अमृत लब्धय आदि देव कच्छप भपुर जब मुख्य मुख्य देवता और अमृत की प्राप्ति के लिए सागर को मत रहे थे तब भगवान ने कच्छप के रूप में अपनी पीठ पर मंद्राचल धारण किया उस समय पर्वत के घूमने के कारण उसकी रगड़ से उनकी पीठ की खुजलाहट थोड़ी मिट गई जिससे वे कुछ क्षणों तक सुख की नींद सो सके दयाष्टपोरुभास नृिंह दृष्ट कर देवताओं का महान भय मिटाने के लिए उन्होंने नृसिंह का रूप धारण किया फड़कती हुई भौहों और तीखी दाढ़ों से उनका मुख बड़ा भयावना लगता था उन्हें देखते ही हाथ में गदा लेकर उन पर टूट पड़ा इस पर भगवान सिंह ने दूर से ही उसे पकड़कर अपने जांघों पर डाल लिया और उसके रहने पर भी अपने नखों से उसका पेट फार डाला अंत सरसोर बले न पदे गृहित्राहे नूथ पतिरंबू जस्त आर्त आहे दुरुषाखिलोकनाथ मंगल बड़े भारी सरोवर में महाबली ग्राह ने गजेंद्र का पकड़ लिया जब बहुत थक कर वह घबरा गया तब उसने अपने में कमल लेकर भगवान को पुकारा हे आदि पुरुष हे समस्त लोगों के स्वामी हे श्रवण मात्र से कल्याण करने वाले श्रोता हरे मरणार्थी नम प्रमे चक्रायुध चक्रेन नक्रवदनं चक्रक्र वनमार हस्ते प्रगृह भगवान कृपय उसकी प्रकार सुनकर अनंत शक्ति भगवान चक्रपाणी घरों की पीठ पर चढ़कर वहां आए और अपने चक्र से उन्होंने ग्रह का मस्तक उखाड़ डाला इस प्रकार कृपा पर वश भगवान ने अपने शरणागत गजेंद्र की सूर पकड़कर उस विपत्ति से उसका उद्धार किया जायांगुरव्यतिथ सुता लोकान्वक्रम इन यदथाधि जगृहे त्रिपदक्षल याचाम पतिचरण प्रभुचाल भगवान वामन अदिति के पुत्रों में सबसे छोटे थे परंतु गुणों के दृष्टि से वे सबसे बड़े थे यज्ञ पुरुष भगवान ने इस अवतार में बलि के संकल्प छोड़ते ही ही संपूर्ण को अपने चरणों से ही नाप लिया था। वामन बनकर उन्होंने तीन पद पृथ्वी के बहाने बलि से सारी पृथ्वी ले तो ली परंतु इससे यह बात सिद्ध कर दी कि सनमार्ग पर चलने वाले पुरुषों को याचना के सिवा और किसी उपाय से समर्थ पुरुष भी अपने स्थान से नहीं हटा सकते ऐश्वर्य से च्युत नहीं कर सकते नुरू क्रम पादाधि यो वही प्रतिश्रुतम न चिकात्मंग शिवसा हरिये भिमेने दैत्यराज बली ने अपने सिर पर स्वयं वामन भगवान का चरणामृत धारण किया था ऐसी स्थिति में जो देवताओं के राजा इंद्र की पदवी मिली इसमें कोई बलि का नहीं था। अपने गुरु के के मना करने करने पर भी वे अपने के भी वे प्रतिज्ञा विपरीत कुछ को तैयार नहीं हुए और तो क्या भगवान का तीसरा पद पूरा करने के लिए उनके चरणों में सिर रखकर उन्होंने अपने आप को भी समर्पित कर दिया तो भ्रम चार भगवान प्रवृद भावे न साधु परितु हुआ च योग ज्ञानम चागवतमात्म चा सतत्वदीपम यद्वासाविधरंजथ नारद तुम्हारे अत्यंत प्रेम भाव से परम प्रसन्न होकर हंस के रूप में भगवान ने तुम्हें योग ज्ञान और आत्म आत्मतत्व को प्रकाशित करने वाले भागवत धर्म का उपदेश किया वहां केवल भगवान के शरणागत भक्तों के ही सुगमता से प्राप्त होता है चक्र चीक्ष विश सोमेजो मनमंत्री दुष्टेशम विधा स्वीर्तिम सत्य प्रथम चरित्र वे ही भगवान स्वयंभू आदि मनमंत्रों में मनु के रूप में अवतार लेकर मनुवंश की रक्षा करते हुए दसों दिशाओं में अपने सुदर्शन चक्र के समान तेज से बेरोक टोक निष्कंठक राज्य करते हैं तीनों लोकों के ऊपर सत्य लोक तक उनके चरित्रों की कमनी कीर्ति फैल जाती है और उसी रूप में वे समय समय पर पृथ्वी के भारभूत दुष्ट राजाओं का दमन भी करते रहते हैं धनवंतरे भगवान स्वयं की नामनाडिम पुरुजा वृज आशुहतीमृतायुरम वावरुम आयुष मनुषा स्वनाम धन्य भगवान धन्वंतरी अपने नाम से ही बड़े बड़े रोगियों से के रोग तत्काल नष्ट कर देते हैं उन्होंने अमृत पिलाकर देवताओं को अमर कर दिया और दैत्यों के द्वारा हरण किए उनके यज्ञ भाग उन्हें फिर से दिला दिए उन्होंने ही अवतार लेकर संसार में आयुर्वेद का प्रवर्तन किया छत्र क्षयाधिपृतम महात्मा ब्रह्मधुगुत पथम नरका उद्धम तंटक मुग्रवीर स्त्री सब्द कृत उधार परेन जब संसार में ब्राह्मण दोही आर्य मर्यादा का उल्लंघन करने वाले नारकीय छत्री अपने नाश के लिए ही दया बढ़ जाते हैं और पृथ्वी के कांटे बन जाते हैं तब भगवान महापराक्रमी परशुराम के रूप में अवतीर्ण होकर अपनी तीखी धार वाले फरसे से 21 बार उनका संहार करते हैं अस्मत्सादा कले इक्वाकु वंश अवतीर्यता हम पर अनुग्रह करने के लिए अपनी कलाओं भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ श्री राम के रूप से इक्श्कू के वंश में अवतीर्ण होते हैं इस अवतार में अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी पत्नी और भाई के साथ वे वन में निवास करते हैं उसी समय उनसे विरोध करके रावण उनके हाथों मरता है यस्मा अदादूदी रूढ़ भयांग सपद्यम अरवद्य दक्षो दूरेन्मतिष सुण दृष्टियात्यम करग नक्र चक्र त्रिपुर विमान को जलाने के लिए उद्यश शंकर के समान जिस समय भगवान राम शत्रु की नगरी लंका को भस्म करने के लिए समुद्र तट पर पहुँचते हैं उस समय सीता के वियोग के कारण बढ़ी हुई क्रोधाग्नि से उनकी आँखें इतनी लाल हो जाती है उनकी दृष्टि से ही समुद्र के मगरमच्छ, सांप और ग्राह आदि जीव जलने लगते हैं और भय से थर थर हुआ समुद्र झटपट उन्हें मार्ग दे देता है क्ष स्थल स्पर्श ड्रुपन महेंद्रवाह दर तैर्डंबितको जुसम ऊसम सध्यो शुभी सहेशनुष उच्चर सैन्य जब रावण की कठोर छाती से टकराकर इंद्र के वाहन ऐरावत के दांत चूर चूर होकर चारों ओर फैल गए थे जैसे दिथाएं सफेद हो गई थी तब दिग्विजय रावण घमंड से फूल कर हंसने लगा था वही रावण जब श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीताजी को चुरा कर ले जाता है और लड़ाई के मैदान में उनसे लड़ने के लिए गर्वपूर्वक आता है तब भगवान श्री राम के धनुष की टंकार से ही उसका वह घमंड प्राणों के साथ तक्षण विलीन हो जाता है भूमे सुरें तरव था के करेशति जिस समय दैत्य पृथ्वी को रौन डालेंगे उस समय उसका भार उतारने के लिए भगवान अपने सफेद और काले केश से बलराम और श्रीकृष्ण के रूप में कलावतार ग्रहण करेंगे वे अपनी महिमा को प्रकट करने वाले इतने अद्भुत चरित्र करेंगे कि संसार के मनुष्य उनकी लीलाओं का रहस्य बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे केशों के अवतार कहने का अभिप्राय यह है कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान का एक केश ही काफी है इसके अतिरिक्त ही बलराम जी और श्रीकृष्ण के वर्णों की सूचना देने के लिए भी उन्हें क्रमशः सफेद और काले केशों का अवतार कहा गया है वस्तुता श्रीकृष्ण तो पु... पूर्ण पुरुष स्वयं भगवान है कृष्णस्तु स्वयं तो जीवह जल लौकिकायासिक पद सकटोप यदृंगतागतेन दिवसप्रृशोरवा उन्मूलन तीरथाजुनो न भाव्यं बचपन में ही पूतना के प्राणहर लेना तीन महीनों की अवस्था में पैर उछालकर बड़ा भारी छकड़ा उलट देना और घुटनों के बल चलते चलते आकाश को छूने वाले यमलार्जन वृक्षों के बीच में जाकर उन्हें उखाड़ डालना ये सब ऐसे कर्म हैं जिन्हें भगवान के सिवा और कोई नहीं कर सकता यद्वी ब्रज ब्रज पसो पीठान पलाजीव जदनुपग्रह दृष्टि जब के विष से दूषित हुआ जल पीकर और बालक मर तब वे अपने सुधामयी कृपा दृष्टि की वर्षा से ही उन्हें जीवित कर देंगे और युना जल को शुद्ध करने के लिए वे उसमें विहार करेंगे तथा विष की शक्ति से जीव लप हुए को वहां से निकाल देंगे परिदश्यमाने। वा नेत्रे सबलो उसी दिन रात को जब सब लोग वही यमुना तट पर सो जाएंगे और दावाग्ने से आसपास का मूंज का वन ओर से जलने लगेगा तब बलराम जी के साथ वे प्राण संकट में पड़े हुए व्रजवासियों को उनकी उनकी उनकी आंखें बंद कराकर उस अग्नि से बचा लेंगे। उनकी भी होगी, उनकी शक्ति में अचिंत है। गृहणीत यदुपबंध ममुष्यता गोपी के उनकी माता उन्हें बांधने लिए जो जो रस्सी लाएंगी वही उनके उदर में पूरी नहीं पड़ेगी दो अंगुल छोटी ही रह जाएगी तथा जंभाई लेते समय श्री कृष्ण के मुख में चौदहों भुवन देखकर पहले तो यशोदा भयभीत हो जाएगी परंतु फिर वे संभल जाएंगे नंदम च मोक्षति भयाद वरुणस्थाद गोपान बिलेशु वितामतिश्रमेण लोकम विकुंठमनेशति गोकुल स्म वे नंद बाबा को अजगर के भय से और वरुण के पास से छुड़ाएंगे मैं दानों का पुत्र व्योमासुर जब गोप वालों को पहाड़ की गुफाओं में बंद कर देगा तब वे उन्हें भी वहां से बचा लाएंगे गोकुल के लोगों को जो दिन भर तो काम धंधों में व्याकुल रहते हैं और रात को अत्यंत थक कर सो जाते हैं साधनाहीन होने पर भी वे अपने परम धाम में ले जाएंगे गोपाय मखे प्रतिहते व्रज विप्लवाज देवे भी कृपया नर्तो तप्दा तप्दा महिंद्रमन करे सलीलं। नारद जब कृष्ण की सलाह से गोप लोग इंद्र का यज्ञ बंद कर देंगे तब इंद्र ब्रज भूमि का नाश करने के लिए चारों ओर से मूसलाधार वर्षा करने लगेंगे उससे उनके तथा उनके पशुओं की रक्षा करने के लिए भगवान कृपा हो सात वर्ष की अवस्था में ही सात दिनों तक गोवर्धन पर्वत को एक ही हाथ से छत्रक पुष्प अर्थात कुकुर की तरह खेल, खेल में धारण किए रहेंगे रासोन्मुख कलपधाते उद्दीपित्रजम है वृंदावन में विहार करते हुए रात करने की की इच्छा से वे के समय जब चंद्रमा चारों ओर छिटक रही होगी अपनी बासुरी पर मधुर संगीत की लंबी तान छेड़ेंगे उससे प्रेम विवश होकर आई हुई गोपियों को जब कुबेर का सेवक शंखचूड़ हरण करेगा तब वे उसका सिर उतार लेंगे ये चलंब कंस केशयरी अल्लब कंसयमना कुजपौन का सावकम पिबल्वल दंतक्संवरम विदूर रुक्ख्या ये वाधे समतिशालिनम आत्चापा आंबोजमस्य कुकैकय सिंजयाद्याह यांतर्शनमलम बलपार्थभ याजाभन हरिनाल तदीय और भी बहुत से प्रलंबासुर धेनुकासुर बकासुर केशी अरिष्टासुर आदि पहलवान आदिपहलवान हाथी कंस काल्यवन भौमासुर मिथ्यावासुदेव साल्व दिविध बानर बलवल दंतवक्त राजा नग्नजीत के साथ बैल विदुरत और रुक्मी आदि तथा कम्भोज मत्स्य कुरु और कृजय आदि देशों के राजा लोग एवं जो भी योद्धा धनुष धारण करके युद्ध के मैदान में सामने आएंगे वे सब बलराम भीमसेन और अर्जुन आदि नामों की आड़ में स्वयं भगवान के द्वारा मारे जाकर उन्हीं के धाम में चले जाएंगे ताले वत आविर्हितस्वत्वं वेदद्रुमं काले न मिलित्रुव समय के फेर से लोगों की समझ कम हो जाती है आयु भी कम होने लगती है उस समय जब भगवान देखते हैं कि अब ये लोग मेरे तत्व को बतनाने वाली वेद वाली को समझने में असमर्थ होते जा रहे हैं तब प्रत्येक कल्प में सत्यवती के गर्भ से व्यास के रूप में प्रकट होकर वे वेद रूपी वृक्ष का विभिन्न शाखाओं के रूप में विभाजन कर देते हैं देवद्यम निगमवर्तमरी निष्ठिता विहिताभि लोकांघता प्रलोभम वे संविधाय बहुभाषत औपधर्म देवताओं के शत्रु दैत्य लोग भी वेद मार्ग का सहारा लेकर मैदानों के बनाए हुए अदृश्य वेग वाले नगरों में रहकर लोगों का सत्यानाश करने लगेंगे तब भगवान लोगों की बुद्धि में मोह और अत्यंत लोभ उत्पन्न करने वाला वेश धारण करके बुद्ध के रूप में बहुत से उपधर्मों का उपदेश करेंगे यर्ल स्विश न हरे कथाशु पाखंडिनो दुज्जना मृषला नृदेवाहा सधावि स्म गिरो न सा भविष्य कले भगवान युघां कलयुग के अंत में जब सतपुरुषों के घर भी भगवान की कथा होने में बाधा पड़ने लगेगी ब्राह्मण क्षत्रि तथा वैश्य पाखंडी और शुद्र राजा हो जाएंगे यहाँ तक कि कहीं भी स्वाहा स्वधा और वसटकार की ध्वनि देवता पितरों के यज्ञ श्राद्ध की बात तक नहीं सुनाई पड़ेगी तब कलयुग का शासन करने के लिए भगवान कल के अवतार ग्रहण करेंगे सर्गे तपो हमृच हो नवजे प्रजेश धर्मी मनीषा अंत त्वर्म हर मनो वचा सुराध्या तब संसार को रचना का संसार की रचना का समय होता है तब तपस्या नौ प्रजापति मरीचि और ऋषि और मेरे रूप में जब सृष्ट की रक्षा का समय होता है तब धर्म विष्णु मनु देवता और राजाओं के रूप में तथा जब सृष्टि के प्रलय का समय होता है तब अधर्म रुद्र तथा क्रोधवश नाम के सर्प एवं दैत्य आदि के रूप में सर्वशक्तिमान भगवान की माया विभूतियां ही प्रकट होती हैं विष्णो नीर्यगणना कतमोती है पार्थिवा न्यपी कवी रहां भय स्वर स्वर श्रृलता तृपृष्टम यस्मा साम्य सदनादुरुकंपयानम अपनी प्रतिभा के बल से पृथ्वी के एक एक धूल को गिन चुकने पर भी जगत में ऐसा कौन पुरुष है जो भगवान की शक्तियों की गणना कर सके जब वे त्रिविक्रम अवतार लेकर त्रिलोकी को नाप रहे थे उस समय उनके चरणों के अदम्य वेग से प्रकृति रूप अंतिम आवरण से लेकर सत्यलोक तक सारा ब्रह्मांड काटने लगा था तब उन्होंने ही अपनी शक्ति से उसे स्थिर किया था पुरुषस्य कुतो शेषो पारम् समस्त सृष्टि की रचना और संहार करने वाली माया उनकी एक शक्ति है ऐसी ऐसी अनंत शक्तियों के आश्रय उनके स्वरूप को न मैं जानता हूँ और न वे तुम्हारे बड़े भाई सनकादि ही फिर दूसरों का तो कहना ही क्या है आदि देव भगवान श्रेष्ठ गुणों का गायन करते आ रहे हैं परंतु वे सब सभ्य उसके अंत की कल्पना नहीं कर सके ए ऐसा एवं भगवान दया न दंत ऐसा भगवान दये दनंत सर्वात्मना श्रित पदों यदि निर्बली हे जोस्तरा मती तरती चेव माया नय ममाहित धी स्व सि नि भाव से अपना सर्वस्व और अपने आप को भी उनके चरण कमलों में निछावर कर देते हैं उन पर वे अनंत भगवान स्वयं ही अपनी ओर से दया करते हैं और उनकी दया के पात्र ही उनके जोस्तर माया का स्वरूप जानते हैं और उसके पार जा पाते हैं वास्तव में ऐसे पुरुष ही कुत्ते और सियारों के कलेवा रूप अपने और पुत्रादि के शरीर में यह मैं हूँ और यह मेरा है ऐसा भाव नहीं करते वेदांग परमस्याम योग भगवान थैत्यवर्य पत्नी मनोच मनोस् तदात्मझ प्राचीन बर् ऋ रंगम उतर ध्रुवस् प्यारे नारद परम पुरुष की उस योग माया को मैं जानता हूँ तथा तुम लोग भगवान शंकर दैत्यकुल भूषण प्रहलाद शत्रुपा मनु मनुपुत्र प्रियव्रत आदि प्राचीन वर्गी रिभु और ध्रुव भी जानते हैं चंद विदेह्वरी साम गुषाद्या गाँधात्रर्क सतधन्वनुरंतवा देवा, देवव्रतो बलिमूर्तप इनके सिवा इच्छा को शिवा इच्छाकुपुरचकुंद जनक गाधि रघु अंबरी सगर गयाति गय आदि तथा मान धाता अलर्क सत देव अनुरंत भीष्म बलिअमूर्तरय दिलीप सोभरी देवल शिव देवलिपलाद सारस्वतवपराशर भूरषेनाह ये विभीषण हनुमदूपेन्द्र दत्त पाठेण विदुर श्रुतदेवरिया उत्तंक देवल शिविदेवलिपलाद सारस्वत उद्धव परासर भूरषेण इव विभीषण हनुमान शुकदेव अर्जुन आष्ट सेन विदुर और श्रुतदेव आदि महात्मा भी जानते हैं ते वै विदं च सबराजपि वितरती क्रम परायनशील शिक्षा तिरजनाधारणा जिन्हें भगवान के प्रेमी भक्तों का सा स्वभाव बनाने की शिक्षा मिली है वे स्त्री शुद्र हूड़ फील और पाप के कारण पशु पक्षी आदि जोड़ियों में रहने वाले भी भगवान की माया का रहस्य जान जाते हैं और इस संसार सागर से सदा के लिए पार हो जाते हैं फिर जो लोग वैदिक सदाचार का पालन करते हैं उनके संबंध में तो कहना ही क्या है सश्वत प्रशांत अभयम प्रतिबोधमात्रम सद सत परमात्म तत्व शब्दों के माया न पुरकार परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एक रस शांत अभय एवं केवल ज्ञान स्वरूप है न उसमें माया का मल है और न तो उसके द्वारा रची हुई विषमताएं ही वह सत और असत दोनों से परे हैं किसी भी वैदिक या लौकिक शब्द की वहां तक पहुंच नहीं है अनेक प्रकार के साधनों से संपन्न होने वाले कर्मों का फल भी वहां तक नहीं पहुँच सकता और तो क्या स्वयं माया भी उनके सामने नहीं जा पाती न जाकर भाग खड़ी होती है तद्वई पदम भगवत परमशो ब्रह्मेति यदि शोकम संघंग निम्यम यत योजे जबू स्वरा निपान खमेन्द्र परम पुरुष भगवान का वही परम पद है महात्मा लोग उसी का शोक रहित अनंत आनंद स्वरूप ब्रह्म के रूप में साक्षात्कार करते हैं संयमशील पुरुष उसी में अपने मन को समाहित करते स्थित हो जाते हैं जैसे इंद्र स्वयं मेघ रूप से विद्यमान होने के कारण जल के लिए कुआं खोदने की कुदाल नहीं रखते वैसे ही वे भेद दूर करने वाले ज्ञान साधनों को भी छोड़ देते हैं सासे विभुर भगवान जतोष भाव स्वभावि सत प्रसिद्धे देहे स्वधा तुम विसर्जमा तत्षो न विसर्ज तेज समस्त कर्मों के फल भी भगवान ही देते हैं क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार जो शुभ कर्म करता है वह सब उन्हीं की प्रेरणा से होता है इस शरीर में रहने वाले पंचभूतों के अलग अलग हो जाने पर जब यह शरीर नष्ट हो जाता है तब भी इसमें रहने वाला अजन्मा पुरुष आकाश के समान नष्ट नहीं होता। सो भगवान हरि नरिस्मान सचयत बेटा नारद संकल्प से विश्व की रचना करने वाले सरेश्वरी संपन्न श्रीहरि का मैंने तुम्हारे सामने संक्षेप से वर्णन किया जो कुछ कार्य कारण अथवा भाव अभाव है वह सब भगवान से भिन्न नहीं है फिर भी भगवान तो इससे पृथक भी है ही इदम भागवतम नाम जन्मे भगवत संग्रहो यम विभूति नाम तमेद्यपुले भगवान ने मुझे जो उपदेश किया था वह यही भागवत है इसमें भगवान की विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन है तुम इसका विस्तार करो यथा हर भगवते नाम भक्तिर्भविष्य सर्वाद्यन्यखिलाधार संकल्प वर्णय जिस प्रकार सबके आश्रय और सर्वस्वरूप भगवान श्री हरि में लोगों की प्रेमयी भक्ति हो ऐसा निश्चय करके इसका वर्णन करो माया वर्णय तो मुश्य माया जो पुरुष भगवान की अचिंत शक्ति माया का वर्णन या दूसरे के द्वारा किए हुए वर्णन का अनुमोदन करते हैं अथवा श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करते हैं उनका चित्त माया से कभी मोहित नहीं होता ये श्रीमदभागवते महापुराणे पारमहसा चहितायाम ऋते स्कंधे ब्रह्म संवाद सप्तमोध्याय